हृदं भोजे कृष्ण सजल जल जलदश्यामल तनु सरो जाक्ष स्रृग्बी मुकुटकट का भरणवा शरद राथ प्रतिम बदना श्री श्रीमुरिका बहन हे ओ गोपी गणपरिवृता कम चिता रसो पर विधा सदा श्रीराधार कृष्णभ तस्यै तस्म नमो नमः <laughs> नम कमल न भ कमलमा ध नमस्ते कमल यो ब्रह्मण विदधा पूर्वं यो वै वेद प्रणोति तस्म देवुद्धि प्रकाशम मुहम प्रपदे योगींद्र मुनीन्द्र वंद्य ब्रजेन्द्र नंदनाघ्रियुगलध्यानाथी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 a <coughs>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 भगवान ने ज्ञान दिया ऐसे हो। होषम्य वाले जगत में क्या कारण है कि प्रत्येक जीव केवल एक वस्तु चाहता है वह भी बिना किसी के बताए सिखाए पढ़ाए नैचुरल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 तो आनंदो ब्रह्म दिव्यजाना तैत्तरी उपनिषद तीन छा रसो वै वैसहा वो रस है सासा नाम रस तम परम एक एक तीन क्षण दोष तो हम उसके अंश है इसलिए आनंद चाहते है चाहना पड़ेगा और यह भी एक नियम है नही कश्चित क्षण जात उठ अत्यकर्म कृत कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता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 एक दो आठ एसोणुरात्मा मुंडकोपनिषद तीन एक नौ बालाग्र शत भाग्य शतधा कल्पित जीवा जीव स श्वेता शरोपनिषत पांच नौ इस वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अणु है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 एक सूत्र है वेदांत का आत्मकृत्य परिणामक तो एक ने तो इतना बड़ा सूत्र लिखा और एक ने इसको दो कर दिया आत्मकृत्य एक सूत्र परिणाम दूसरा सूत्र व्यक्ति को गंधवत तथाच चर्शयत ये दो सूत्र हैं एक आचार्य ने दोनों को मिला दिया गंधवत तथाच चर्शयत इतना बड़ा सूत्र इसलिए नंबर में बहुत गड़बड़ हो गई है तो वेद कहता है सदा अस्मत्मत सही वै तर्वैपक्रामत कौशिक उपनिषत् तीन चार ये वैके प्रयंत, गति कौशिक की उपनिषद एक दो तस्म लोका तस्म लोकाय कर्मण चार चार उपनिषद सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव का उत्क्रमण होता है गति होती है आगति होती है इसलिए वो विभू नहीं है सर्व्यापक नहीं है और शरीर परिमाण भी नहीं है एवंच च आत्मा आकाशण्यम दो, दो बत्तीस ब्रह्म सूत्र शरीर परिमाण कैसे कहोगे जीव को अगर कहते हो तो हाथी का जीव कितना बड़ा होगा? बड़ा बड़ा होगा हाथी है है फिर उसको चींटी चींटी बनना है अगले जन्म में में तो इतना बड़ा जीव में कैसे समाएगा नच अविरोध हो विकारा दिव्या दो दो तैतीस अंत्यावस्थित चौब है नित्यपात अभिशेषा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 उत्क्रांत गत्यागति नाम स्वात्मना च उत्तर न अणु अतुति चेन्न इतराधिककारा स्वशब्दोन्माध चंदनवत अवस्थित वैशे सर चेन्न अभ्युपगम हृदय गुणाद्वा लोकवत्त व्यतिरेको गंधवत्था दर्शयत पृथ गुपदेश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 प्रश्नोपनिषद तीसरे प्रश्न का छठवा मंत्र सवा आत्मा हृद छोग्योपनिषद आठ तीन तीन और हृदय में रहकर सारे शरीर में व्याप्त रहता है <coughs> यह भी वेद कहता है आ, आ नखे भांदोग्योपनिषद आठ आठ एक ऐसा ये जीव अनाद काल से माया बद्ध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 हे हेवा नंदी भवती नंदो भवती नहीं युक्त होता है आनंद नहीं हो जाता ब्रह्म नहीं हो जाता यह जीव अनाज काल से माया बद्ध है इसका रीजन भगवान से विमुख है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 एक तो उसको जानना कठिन इतना विस्तृत है नहीं अंतो न पारस्य कर्मकांडस्य चौदव <coughs> भागवत 11 27 6 अनंत है और भगवान ने भी कहा है धर्मन्तु साक्षात् साक्षात भगवत प्रणीत नवै विदुर विधुर्षयो नापि देवा अरे स्वयं भगवान कहते हैं किमनूद्यकल्पयेत हृदय लोके नान्यो मतभेद कशन मेरे सिवा कोई नहीं जानता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 और वो भी कुछ दिन का तो हमको तो दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है वो नहीं होने वाला स्वप्न में नहीं फिर ज्ञान पर विचार किया गया तो पहले अधिकारित्व पर विचार किया गया ज्ञान का अधिकारी कौन है क्योंकि कर्म के अधिकारी तो सब हैं। ज्ञान का अधिकारी तो पूर्ण निर्भिन्न होता है अधूरा निर्भिन्न नहीं संसार से कई इंट वन परसेंट अटैचमेंट ना हो मेन चीज वैराग्य है वैसे तो विवेक वैराग्य समाधि चार चीजें बताई गई हैं अधिकारी बनने के लिए लेकिन उन चारों का साराश है वैराग्य वैराग्य मैंने संसार से ना राग ना द्वेष संसार माने भगवान को छोड़कर जो बचा उसका नाम संसार वो क्या है अब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तन अर्जुन कर्म नाम परिणामचाद ब्रह्मलोक ब्रह्म तक संसार है और वह अनंत है एक ब्रह्मांड नहीं ब्रह्मांडानी बहु पंकज भवान प्रत्यंडभ जैसे खिड़की से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 चिंतानो ऋषि केश मपशात तमय जगत गोपियों का क्या हाल था यही हाल था जित देखू तित मई है अरे सभी भक्तों का वही हाल होता है राम माय सब जग जानी उज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु माया देख ही जगत सर्वत्र राम को देखते हैं सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति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 रसोप्य परम दृष्टवा निवर्तते दूसरे अध्याय का उनसठवा श्लोक अर्जुन अगर कोई खाना पीना छोड़ दे तो दम मिल जाएगा दम दान तो हो जाएगा इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेगा अब बेचारे से जब बोला नहीं जाएगा बैठा नहीं जाएगा बिना खाए पिए तो क्या इंद्रियां वर्क करेंगी उसकी दाम तो, तो दांत हो ही जाएगा लेकिन फिर भी मन नहीं मानेगा वो रसगुल्ला का याद करेगा मम्मी की याद करेगा जब तक होश में रहेगा रसोबर जम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 देखो कुछ देर के लिए आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं वहां कोई बासना आपको नहीं रहती हा कोई फीलिंग नहीं होती नहीं रहती है कहा रहती है जी अच्छा जागे तो हा है हाँ, हाँ, हाँ। मरी नहीं वो तो बैठी है जैसे ही जागे ओ बेटा बीमार है ओ, ओ, ओ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 ब्रह्मा ने कहा था आरोह्य कृष्ण परम पदम तथा ब्रह्मा ने कहा मनु ने कहा ज्ञानम क्षरती अरे शंकराचार्य ने भी कहा योगोपि निपात्यते धा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 और पतन हो जाता है जड़ भरत के अरे जड़ से भी आगे जो जीवन मुक्त हो गए हैं वासना भाष्य कहता है जीवन मुक्ता पुनर्बंधनम जानती कर्म भी यद्यचिंत्य महाशक्त भगवत पराधीन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 ब्रह्मा कहता है ध्यान दो, दोदपा न मंत्र जीवंत सन्मुखरिता स्थाने स्थिता श्रुति गुबा मनोभीर्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 जब समझ गया कोई पहले ही तो वो ज्ञाने प्रयास मुद आप उस मार्ग में जाते ही नहीं कहीं भी बैठ गया अकेले कहीं भी हो मंदिर में है वृंदावन में नहीं जी स्मशान में लैट्रीन में गंदी से गंदी जगह में जहां जहां बैठ गया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 दो भगवान कहते हैं अरे भाई मैं सब जगह हूं और समान रूप से हूं वृंदावन में बड़े भगवान नहीं रहते सब जगह एक से है पुरुष है वेदग्वम सर्वम ईशावास्य मृदगम सर्वम एकोरुद्रोन दी आय सब भगवत स्वरूप है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 श्री कृष्ण तो माओपाध विशिष्ट ब्रह्म है और निर्गुण निर्विष्क निराकार ब्रह्म जो है वो मायोपाध रहित ब्रह्म है उसी की प्राप्ति करना चाहिए अपनी मां को भक्ति का उपदेश दिया और कहा भक्त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 और कोई ज्ञानवान वन कर्म वर्म तत्व ये सब संसार की चीजें दे सकते हैं रिद्धि सिद्धि अरिमा लखमा गरिमा तो वहां और सामान मोक्ष नहीं मिलेगा और भगवत सेवा नहीं मिलेगी ये दो चीज नहीं मिलेगी ये तो भक्तिया बिना ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते भक्ति निष्ठो भव वेद कह रहा है फिर कहता है ब्रह्मा श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य विभो कंत ये केवल बोध लब्ध श्रेय श्रुतिम भक्ति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 जो उसको छोड़ देते हैं और उछल के जाना चाहते हैं क्लिश्यंती ये केवल बोध लब्धे हम जान लेंगे ब्रह्म को तो तेषा मसू क्ले सल वशिष्य ते नान्य स्थूल तुषावघाति नाम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 और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया निरंजन ज्ञाता ज्ञान तीनों समाप्त हो गए अंतिम चोटी में पहुंच गया तो भी उसको दास्ता नहीं मिलेगी भगवान की तो भगवान में मिल गया व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 नैति भक्ति सुकाम भो दे परमाणु ब्रह्मानंद में अगर परार्थ का गुणा करो परार्थ माने ब्रह्मा की आधी उम्र ब्रह्मा की कितनी उम्र है आप लोग जानते होंगे तीन खरब 40 अरब वर्ष इतनी बड़ी उम्र है तो उसका आधा क्या हुआ पंद्रह खरब 20 अरब से गुणा करो ब्रह्मानंद में तो भी वो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 एक माँ को बच्चा होने वाला है हाँ बड़ी खुश है हाँ हाँ डोल है अंदर हिल रहा है पैर चला रहा है ये फीलिंग होती है माँ को और पेट बढ़ता जाता है अनेक लक्षण होते हैं माओ को मालूम है मुझे नहीं मालूम ठीक ठीक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 काम्योपासन याथयुदी की किंचितिफ स्वेपेचि स्वर्ग मथ पवर्ग मेरे योगादिदि अस्मा यदुनंदना घृजुगलध्यानाथीना किम लोकन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 शंकर जी के अवतार और भगवान के खिलाफ बोलने आए थे ये कैसी बात है बात है कल बताएंगे बोली लाडली लाल की